So oh. मानुभाव ध्यान की विधि में अवस्था, जो प्रक्रिया आपको करवाई जा रही है उसमें योग के कुछ अंगों का क्रमशः समावेश किया गया है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान यम नियम का क्षेत्र व्यवहार से अधिक है और उसको रखते हुए हम ध्यान साधना में प्रवृत्त होते हैं बैठते समय आसन लगाते हैं इसका मुख्य उपयोग ध्यान के समय होता है व्यवहार में ऐसा उपयोग नहीं होता प्राणायाम भी हम इस समय करते हैं इसके बाद जो प्रत्याहार आता है उस पर आज मुख्य रूप से बात रखूंगा प्रत्याहार के बाद जो धारणा और ध्यान होती है वो भी हम जिस समय बैठते हैं ध्यान उपासना के लिए उस समय करते हैं प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए मन के अनुरूप रखना प्रति आहार जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया गमन प्रतिगमन विषय इंद्रियों को खींचते हैं इंद्रियों को विषयों की तरफ न जाने पर अपनी ओर ही रखना मन की ओर रखना ये प्रत्याहार है इंद्रियां जब विषय की ओर जा रही हैं वहां से विपरीत दिशा में उनको खींचते हुए रखना रोक के रखना ये प्रत्याहार है दूसरे शब्दों में इसको इंद्रिय जय भी कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना संयम हो जाना विषय और इंद्रियों के बीच में चुंबक और लोहे जैसा संबंध है विषय चुंबक हैं और इंद्रिया लोहा है विषय उपस्थित होता है तो वो इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेता है उस उस विषय में इंद्रिय चली जाती है इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित करना रोक के रखना यह प्रत्याहार है और ये कार्य हमारा दिन भर जागते हुए होता रहता है थोड़ा कॉम कर गुंज रा इंद्रियों का विषयों से संपर्क व्यवहार काल में अधिक होता है उपासना काल में भी होता है किंतु कम होता है प्रत्याहार का उपयोग उपासना काल में भी होगा लेकिन प्रत्याहार मात्र उपासना काल का विषय नहीं है जैसे कि आसन प्राणायाम धारणा और ध्यान मुख्य रूप से उपासना काल के विषय हैं प्राणायाम इस तरह से उपासना काल मात्र का विषय नहीं है बल्कि उपासना में तो कुछ इसका उपयोग होता है अधिक उपयोग व्यवहार काल में ही होता है प्रत्याहार के चार स्तर महर्षि वेद जी ने बताए हैं प्रत्याहार को समझने के लिए इन स्थितियों को देखना आवश्यक है और तभी प्रत्याहार का स्वरूप स्पष्टता से साधक को पता लगता है पहला स्तर है इंद्रियों के साथ विषयों का ऐसा संपर्क न होने देना जो कि व्यसन का रूप ले ले इंद्रियों का विषयों से संपर्क तो होगा वो उनको भोगेगा किंतु व्यसन का रूप नहीं होगा लत नहीं लगेगी वो उस विषय के न मिलने पर व्यक्ति बेचैन विचलित नहीं होगा विषय नहीं मिला है वो वस्तु नहीं मिली है तो उसे पाने के लिए सब काम छोड़ करके उधर ही नहीं भागेगा जैसा कि मध्य आदि की जिनको लत लग जाती है वो समय आने पर सब कुछ छोड़ के उसी के लिए भागता फिरता है यह व्यसन है एक व्यक्ति है जो विषयों में आसक्त है अभी विषयों का सेवन करता है उनमें सुख भी अनुभव करता है इच्छा रखता है उनको भोगने की किंतु व्यसन का रूप नहीं है अपने कल्याण में वो उसको बाधित नहीं होने देता यदि कोई कार्य है तो विषय उसको बाधित नहीं करेगा पढ़ना है घर का कोई कार्य है अन्य कोई जिम्मेदारी है उस समय उसको विषय बाधित नहीं करेगा लेकिन भिन्न समय में वो विषयों का उपयोग करता है ये भी एक प्रत्याहार की स्थिति है नियंत्रण की स्थिति है आप में से बहुतों को यह बहुत सामान्य बात लगेगी किंतु स्तर की दृष्टि से यह भी एक स्तर है पहला स्तर विषयों का ऐसा उपयोग जो व्यसन का रूप नहीं लिया हुआ हो यह भी प्रत्याहार है दूसरा स्तर इसमें भी इंद्रियों को विषयों से रोका जाता है किंतु एक स्तर और आगे कि जैसा मन में निश्चय है वैसा और उतना ही सेवन करना उससे अधिक ना करना पहला स्तर व्यसन का तो नहीं है किंतु भिन्न समय में वो कभी अधिक भी सेवन कर लेता है अधिक खा लेता है अधिक सो लेता है अधिक बातचीत कर लेता है व्यसन तो नहीं है लेकिन अधिक मात्रा में कर लेता है जो विषय सामने आया उसको सेवन कर लेता है नियंत्रित नहीं है पूरा यह दूसरा स्तर निश्चय करके रखता है मुझे यही सेवन करना है यही सेवन नहीं करना है और उसके अनुरूप ही चलता है विषयों का सेवन ये भी करता है विषयों में सुख यह भी लेता है लेकिन यह भी एक इंद्रिय जय है एक स्तर का इंद्रिय जय है यह भी एक प्रत्याहार है इससे और ऊपर का स्तर विषयों में राग द्वेष का अभाव होने से उनके सेवन के समय सुख और दुख की अनुभूति न करना विषयों का सेवन तो यह भी करेगा उपयोग करेगा किंतु उनके प्रति न राग है न द्वेष है इसलिए विषयों के सेवन के समय सुख और दुख वो अनुभव नहीं करता उससे ऊपर रहता है इस तीसरे स्तर की अपेक्षा से निचले जो दो स्तर थे उनमें विषयों के प्रति राग द्वेष बना रहता है और सुख दुख की अनुभूति भी व्यक्ति करता रहता है ये तीसरा स्तर है क्रमशः ये ऊंचे ऊंचे स्तर होते जा रहे हैं और चौथा जो अंतिम स्तर है वो है इंद्रियों का पूर्ण विजय हो जाने से विषयों का सेवन ही न करना चौथा स्तर जीवन के लिए जो आवश्यक भोजन आदि हैं उतना तो वो भी करेगा उसका निषेध नहीं है जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना वो भी देखेगा सुनेगा किंतु उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं देखेगा सुनेगा विषयों का सेवन नहीं करेगा उदाहरण लीजिए सभी के यहां मौन का नियम बना हुआ है एक व्यक्ति इतनी बात करे कि बातचीत में वो कक्षाओं में भी नहीं आए तो ये उसका व्यसन है कक्षा हो रही है लेकिन वो सोचता है कि नहीं अभी तो बात कर लू उठने का मन ही नहीं कर रहा है बात ही कर रहा है ध्यान उपासना का प्राणायाम का आसन का व्यायाम का समय है लेकिन उसको बात करना अच्छा लग रहा है उठ नहीं रहा है ये आसक्ति है उसकी ये उसको श्रेय से पृथक कर देगी कल्याण से पृथक करते हैं, लेकिन जिसने थोड़ा प्रत्याहार किया है कुछ संयम किया है वो घंटी लगने पर समय होने पर कक्षा में पहुंच जाएगा बात छोड़ करके उठ सकता है वो तो ये कुछ तो पहले की अपेक्षा इंद्रिय जय है बातचीत में रस आ रहा है उसको लेकिन फिर भी उठ करके आ जाता है कक्षा में आ जाता है फिर जाकर के बात करने लगता है बात भिन्न भिन्न विषयों में कर रहा है लेकिन इतना संयम है कि कक्षाओं आदि में जहां जहां आवश्यक है वहां सेवा कार्य में वहां बात छोड़ करके चला जाता है यह पहला स्तर दूसरा स्तर है जिसने मन में यह निश्चय कर रखा है कि मुझे इस विषय में यहां बात नहीं करनी है जितना इतनी इतनी मुझे बात करनी है इतना तो मैं करूंगा लेकिन इन विषयों में मैं बात नहीं करूंगा ये पहले की अपेक्षा अधिक नियंत्रित है उससे और ऊपर का तो सोचता है कि बातचीत के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि हमारा मन भिन्न विषयों में ना जाए तो बोले मैं बात तो कर रहा हूं लेकिन अपने को अलग रख के कर रहा हूं मैं इसमें कोई संलिप्त तो नहीं हो रहा हूं कोई बातचीत चल रही है किसी की निंदा हो रही है किसी की स्तुति हो रही है सुन तो रहा है वो किंतु अपने को अलग रखते हुए तटस्थ रखते हुए को सुन रहा है विषय से तो संपर्क कर रहा है बचा के कर रहा है ये तीसरा स्तर है उससे ऊंचा और चौथा स्तर सबसे ऊंचा कि वो विषय से संपर्क ही नहीं कर रहा है बातचीत ही नहीं कर रहा है आवश्यक ही नहीं है उसको जहां आवश्यक है उतना किया ये अलग बात है यह इस क्षेत्र से बाहर की बात है लेकिन जिस बातचीत के बिना भी काम चल सकता है उसको वो नहीं करेगा जिस विषय सेवन के बिना भी काम चल सकता है जीवन चल सकता है उस विषय सेवन को वो नहीं करेगा ये व्यवहार के स्तर पे प्रत्याहार चलता है और उदाहरण लीजिए मार्ग में चलते हैं साइकिल पे स्कूटर पे कार में भिन्न भिन्न लोग सामने आते हैं उनको हम देखते हैं देखना आवश्यक भी है रास्ते में चलने के लिए जितना देखना है लोगों को बचाना है ठीक स्थान से निकलना है वो तो अपरिहार्य है वो करना ही है लेकिन एक व्यक्ति अनावश्यक रूप से अन्यों को देखने में लगे और ऐसा देखे कि उधर ही देखता रह जाए और इधर टक्कर हो जाए गाड़ी सड़क से उतर जाए ये है आसक्ति उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है विषयों का ऐसा संपर्क ऐसा सेवन जिससे अपनी हानि होती है हम अपने कल्याण और श्रेय से अलग हो जाते हैं जो गंतव्य था वहां नहीं जा पाएंगे यहां दुर्घटना हो गई ये तो नियंत्रण नहीं हुआ लेकिन एक व्यक्ति ऐसे वाहन चला रहा है वो लोगों को देखता है उसमें उसको रुचि लगती है सुख लेता है वहां पर किंतु जहां आवश्यक होता है सामने से वाहन आ रहा है भीड़ है वहां वो लोगों को नहीं देखता वहां अपने को नियंत्रित रखता है वो जानता है कि यदि मैंने इस समय चूक की तो टक्कर लगने वाली है वो अपने को नियंत्रित रख लेता है यद्यपि वो लोगों को देख के अभी भी सुख लेता है ये पहला स्तर है थोड़ा सा इंद्रिय जाए एक और इससे ऊंचे वाला वो भी थोड़ा थोड़ा सा देखता है और सुख ले लेता है भिन्न भिन्न लोगों को देखने से उसका मनोरंजन होता है सुख मिलता है किंतु उसने कुछ निश्चय कर रखा है कि मैं इतने ही लोगों को देखूंगा हर किसी को नहीं देखूंगा एक कुछ नियम कर रखा है ऐसों को ही देखूंगा इनको ही देखूंगा किसने धोती कुर्ते पहन रखे हैं कौन कैसा है कुछ निश्चय कर रखा है मैं ऐसे लोगों को ही देखूंगा देखता उनको भी है उनको देख के उसे प्रसन्नता होती है कि भारतीय वेशभूषा में अथवा कोई पाश्चात्य वेशभूषा को अच्छा मानता है उस तरह के व्यक्ति को देखे इत्यादि कुछ उसने सोच रखा है उतना ही देखता है उससे अधिक नहीं देखता ये एक स्तर है और एक और आगे का स्तर तीसरा जो सामने आता है देख तो लेता है वो किंतु उनसे राग द्वेष से युक्त नहीं होता उनको देखते हुए सुख दुख से युक्त नहीं होता देखता है निचले जो दो थे वो कुछ नियंत्रित थे लेकिन देखते हुए सुख और दुख से युक्त होते थे और चौथा स्तर है उसे अन्यों को देखना ही नहीं है इंद्रिय है हमारे पास में विषय भी है लोग हैं आमने सामने किंतु जो आवश्यक नहीं है उसको नहीं देखना है केवल मार्ग में चलने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही देखना है इंद्रिय का विषय से संपर्क ही ना करना यह चौथा स्तर है तो प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रिय को विषयों से अलग करके मन के अनुरूप रखना इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और यह हमारे व्यवहार काल से संबंधित अधिक है ध्यान काल में उपासना काल में जब प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है वो क्या है प्रक्रिया यही है होना वहां भी यही है हम निश्चय करके बैठे हैं कि ध्यान करना है अंतर्मुखी रहना है जो विषय हमने चुना है परमात्मा का या आत्मा का वही मन को केंद्रित रखना है पर वह न करके और किसी की इंद्रिय बाहर ही बाहर घूमती रहे इधर से ये आवाज आई इधर ये वाहन जा रहा है यहां ये हुआ आंखों को भी बंद नहीं रख पा रहा है बंद रखने में घुटन लग रही है थोड़ा देखना चाहता है पड़ोसी कैसा है करवाने वाला क्या कर रहा है और लोग कितना ध्यान कर रहे हैं इधर उधर देख लेगा वो क्योंकि विषय की तरफ इंद्रिय जा रही है उसको रोक नहीं पा रहा है तो साधक को इससे रोक के रखना है ये ध्यान काल में प्रत्याहार का अभ्यास है अब एक साधक आंखों को तो बंद रखता है आंखों पर पलकों पर उसका नियंत्रण है वो बंद कर सकता है लेकिन कानों को कैसे बंद करें वो तो खुले त्वचा तो को कैसे बंद करें वो तो उद्घाटित है जो भी हवा का संपर्क होगा वो पता लगेगा सर्दी गर्मी नाक भी खुली है उस को भी नहीं रोक सकता जिवह का नियंत्रण है उस समय कुछ खा नहीं रहा है इसलिए वो विषय प्रधानता से आलंबन बनेगा ही नहीं तो एक ने नेत्रों को तो बंद कर लिया और इतना नियंत्रण है वो अन्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा विचार कर रहा है एक्स जो जो संपर्क में आ रहे हैं विषय उसको पता लग गया ये ध्वनि आई है ये खटखट -खट हुई है इतना पता लग करके फिर उसी विषय को आगे चलाते रहना मन ध्यान के लिए प्रयत्नशील है हम अंदर ध्यान करना चाहते हैं एक विषय श्रोत इंद्रिय से हमें पता लग गया और मन को भी उसी विषय में सोचने में लगा दिया ये ध्वनि इधर से आई ये खांसने की आवाज इस व्यक्ति की है ये कई दिनों से बार बार खांस रहे हैं मना किया गया है कि खांसने वाले यहां ना बैठें, तो भी ये बैठे रहते हैं इनको ये समझ नहीं है कि औरों को कितनी बाधा होती है न स्वयं कर पा रहे हैं न दूसरों को करने देते हैं ये विचार वो प्रारंभ कर देगा वाहन जा रहे हैं कोई ऐसा स्थान होना चाहिए ध्यान का जहाँ पर ये सड़क ना हो वाहन ना चलते हों नमाज की आवाज आ गई तो ये कहाँ से आ गए लोग इस समय नमाज पढ़ रहे हैं वैतिक धर्म के विपरीत है बच्चे खेल रहे हैं कोई आने जाने वाला वाहन आ गया लेकर के आ गया इनको ये भी नहीं पता है कि यहां वाहन नहीं लाना चाहिए इत्यादि इत्यादि ध्यान करते हुए किसी ने अपना पर्स खोला लेकिन तो इनको ये भी समझ नहीं है कि यहां इस समय खोलना नहीं चाहिए और भी जो खटपट है प्लास्टिक की थैली ले आए उसमें से कुछ निकाल रहे हैं ये चिंतन प्रारंभ हो जाता है दरवाजे खुले हैं ठंड लग रही है दरवाजे बंद होने चाहिए अथवा खुले हैं बंद कर दिया है तो बोले बंद कर दिए हैं गर्मी अधिक लग रही है इत्यादि चिंतन व्यक्ति प्रारंभ कर देता है जब ध्यान काल में ये कहा जाता है कि प्रत्याहार की स्थिति बनाए तो उसका अर्थ इतना कि जब इन विषयों के साथ में संपर्क हो संपर्क तो होगा क्योंकि इंद्रिय खुली है और विषय आएगा आप लोग शांति से बैठे रहें अभी इंद्रिय नियंत्रण रखना है पीछे नहीं देखना है आपको और ना उधर कान को ले जाना है व्यवस्था करने वाले अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं आप निश्चिंत रहिए ध्यान के समय इंद्रिय के साथ विषय का संपर्क होने पर उसी ओर बार बार ध्यान ले जाना ये प्रत्याहार का भंग है जो कि नहीं करना चाहिए और यदि प्रत्याहार की स्थिति नहीं है तो ध्यान बाधित होगा ही एक स्थिति है थोड़ी सी ध्वनि आई हमें प्रिय नहीं लगी हमने सोचा ये किसी ने बाधा की है छोड़ करके फिर लग गए लेकिन मुझे यह नहीं देखना है जितना मेरे अनुकूल है यदि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है मच्छर काट रहे हैं इतने तक तो सीमित है वो और उसका निवारण भी कर देता है गर्मी है तो कुछ कपड़े उतार दिए गर्मी है तो पंखा चला दिया इतने तक सीमित है प्रकाश अधिक है तो उसको कम कर दिया लेकिन अन्यों की तरफ नहीं जा रहा है वो एक अगला स्तर आएगा ये जो व्यक्तिगत स्तर पर केंद्रित है वहां थोड़ा सुख दुख अनुभव कर रहा है एक स्तर है पता लगा गर्मी लग रही है पसीने आ रहे कोई बात नहीं दुखी नहीं हुआ कोई व्यक्ति खांस रहा है कोई बात नहीं मैं तो अपना काम करता रहूंगा उससे दुखी नहीं हुआ पता तो लग रहा है कि ये व्यक्ति बार बार खांस रहा है लेकिन दुखी नहीं हो रहा है द्वेश नहीं है ये एक प्रत्याहार की स्थिति है और एक विषय है एक और अगला स्तर आएगा कि ये बाधा आ रही है पता भी लग रहा है लेकिन कुछ भी उस विषय में नहीं सोचेगा अंदर ही लगा रहेगा और यदि बहुत अच्छी एकाग्रता है तो छोटी मोटी ध्वनि होती रहे वाहन आते जाते रहें, कुछ पता नहीं लगेगा तो प्रत्याहार का विषय व्यवहारिक विषय है किंतु ध्यान काल में भी उसका प्रयोग इस रूप में किया जाता है विषयों का इंद्रियों से जो संपर्क हो रहा है वह हमारे ध्यान में बाधा न खड़ी करे इतना नियंत्रण हमें रखना है और अभ्यास के साथ साथ ये नियंत्रण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा अंदर जितनी रुचि बढ़ती जाएगी उतना ये बाधाएं बाहर के विषयों से संपर्क स्वतः कम होता जाएगा ये प्रत्याहार का विषय थोड़ी देर के लिए बैठिए और प्रत्याहार पर ही केंद्रित रहिए नेत्रों को बंद कर लें प्राणा ओ धर्म की स्थिति अपना अपना निरीक्षण करते रहें, इंद्रियों का किन विषयों से संपर्क हो रहा है यदि हो रहा है तो उसके साथ राग द्वेष या सुख दुख जुड़ा है या नहीं जिस विषय का इंद्रिय से संपर्क हो रहा है उस पर चिंतन प्रारंभ अथवा उसी विषय को और जानने की कामना इंद्रिय को उसी विषय की ओर ले जाना हो रहा है या नहीं शांत होकर निरीक्षण करें और प्रयास पूर्वक स्थिति भी बनाए प्रत्याहार की स्थिति बनाए इंद्रिय के साथ विषय का संपर्क ज्ञात होने पर भी अपने को उससे पृथक रखते हुए अंदर इंद्रियों से विमुख मन को रखें अंदर कोई एक विषय इच्छा अनुसार बनाए रखते हुए इंद्रियों से पृथक स्थिति बनाए इंद्रिय का विषय से संपर्क होने पर उसी विषय को विचारने सुनते चले जाने की इच्छा होगी और तब देखें कि मैं इंद्रिय को विषय से अलग कर पा रहा हूं या नहीं यदि विषय से इंद्रिय को नहीं हटा पा रहे हूं तो अंदर धारणा स्थल पर मन को लगाते हुए फिर किसी आंतरिक विषय को पकड़ लें बार बार ऐसा प्रयत्न करने से प्रत्याहार की स्थिति बनने लगेगी आप धीरे से रुकेंगे नेत्रों को अभी बंद ही रखें कुछ देर के लिए अपने व्यावहारिक जीवन का अवलोकन करें भिन्न भिन्न विषयों में मेरी प्रत्याहार की स्थिति क्या रहती है प्रत्याहार रहता है या नहीं इंद्रिय जय की स्थिति कैसी रहती है इंद्रिय जय इंद्रिय का नियंत्रण संयम रहता है अथवा नहीं रहता है तो कितना रहता है किन विषयों में नियंत्रण रहता है और किन विषयों में नियंत्रण नहीं रहता अवलोकन करें आप धीरे से रुकेंगे ओम का उच्चारण जिए साधक को समय समय पर प्रत्याहार की स्थिति उन्नति देखनी होती है ध्यान के काल में जो प्रत्याहार का प्रयोग अभ्यास करते हैं उसका सुप्रभाव व्यवहार के प्रत्याहार पर पड़ता है व्यवहार का प्रत्याहार भी अच्छा होता है और व्यवहार में प्रत्याहार का अभ्यास करने से ध्यान के समय प्रत्याहार का स्तर ऊंचा होता है इसके विपरीत भी है ध्यान काल में प्रत्याहार का अभ्यास ना हो शिथिलता रहे तो व्यवहार में भी प्रत्याहार की शिथिलता आती है और व्यवहार में प्रत्याहार की शिथिलता हो तो ध्यान काल में भी प्रत्याहार की शिथिलता रहती है ये भी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में बहिरंग में इसको लिया और बहिरंग के सबसे अंतिम अंग के रूप में लिया इसके बाद में तो धारणा ध्यान और समाधि यह अंतरंग का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है ये प्रत्याहार अंतरंग के निकट है यद्यपि बहिरंग है अब एक प्रत्याहार का प्रयोग आपको करना है यहां से उठने के बाद में इस विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी है कि कक्षा के समय पीछे क्या हो गया था किसको हो गया था हो स्थिति बनाए रखें दृष्टि को नीचा रखें और मौन व्रत का पालन करते हुए कुछ देर टहल और यथा समय कक्षा में उपस्थित हो जाएं, ओम शब